को योग दर्शन में का कहा है तो जब यम नियम के उल्टे विचार आ जाते हैं तो उस समय हम उसकी प्रतिपक्ष भावना करते हैं प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हम रुक जाते हैं और प्रतिपक्ष भावना के अंतर्गत बताया कि चाहे आप यम नियमों में किसी का भी भंग करेंगे तो आपको दुख मिलेगा और अज्ञान मिलेगा और ये कितना मिलेगा कह दिया अनंत अनंत का अर्थ जो हम कर्म करते हैं उससे संस्कार बनेंगे और उस संस्कार से फिर दोबारा हम नए कर्म करते हैं फिर उसका फल मिलेगा संस्कार और अधिक बनेगा तो ऐसे ये कर्म कर्म से संस्कार और संस्कार से फिर नए कर्म ये चक्र चलता रहेगा तो ये अनंत काल तक भोगना पड़ेगा इस दृष्टि से वह अनंत कहा है और जो व्यक्ति इनको रोक देता है यम नियमों का पूरा पूरा आचरण करता है मन में उत्पन्न होने वाले वितर्कों को भी रोक देता है जब आपके मन में कोई वितर्क को उत्पन्न नहीं हो रहा चाहे हिंसा के हो झूठ के हो चोरी के हो व्यचार के हो परिग्रह के हो कोई भी यदि वितर्क उत्पन्न नहीं होता है तब क्या लाभ होता है उसको योग दर्शन में आगे बताया है क्योंकि आगे जैसे योग दर्शन की कक्षा है तो योग के आठ अंग पूरा करना है तो सूत्रों को और आप दोहराएंगे तो अधिक समय लगेगा मैं ही सूत्र बोल दूंगा और सामान्य अर्थ बता दूंगा तो जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है शरीर से भी अहिंसा का पालन करता है वाणी से भी पालन करता है मन से भी पालन करता है और उसके मन में हिंसा के विचार नहीं आते ऐसी स्थिति हो जाए तो उसको कहते अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध वैर त्याग जो व्यक्ति अहिंसा में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है उसके सामने जो आएगा उसके अंदर वैर भाव नहीं रहेंगे योगी यदि पूर्ण रूप से अहिंसा में प्रतिष्ठित है तो उसके सामने जो आने वाले हैं, उनका भी वैर भाव दूर हो जाता है और इसमें आपने सुना होगा योगी लोग ऐसे होते हैं उन्हीं के आश्रम में बाघ भी वहां पानी पीता है और बकरी भी वहां पानी पीती है तो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने से ऐसी सिद्धि होती है जो थोड़ा बड़ा चढ़ा कर, कर देते हैं ऐसी बात नहीं है क्योंकि हमने हम जानते हैं महर्षि दयानंद जी को भी किसी ने जार दिया था और वो तो पूरा अहिंसा में प्रतिष्ठित थे तो उसके पाचक के अंदर वह बाब क्यों नहीं छूटा ऐसे नियम नहीं है कि जो योगी पूर्ण रूप से अहिंसा में प्रतिष्ठित है उसके सामने सबका भैरभाव छूट जाएगा लेकिन ये बात निश्चित है जो अंदर से भी अहिंसा का पालन करता है जैसा आचार्य जी कह रहे थे अभी मन में भी हमारे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं मन में भी यदि आपके अंदर हिंसा के विचार उत्पन्न नहीं होते हैं तो आपका प्रभाव निश्चित रूप से दूसरों के ऊपर पड़ेगा सबके ऊपर पड़ेगा मैं नहीं कह रहा लेकिन अनेक व्यक्तियों के ऊपर आपका प्रभाव जरूर पड़ेगा ये निश्चित बात है जो स्वार्थी होते हैं अज्ञानी होते हैं जो किसी लोगों के बस में आ जाते हैं उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मलिन चित्त वालों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है बाकी दूसरे लोग जो शुद्धांत माने होते हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से आपका प्रभाव पड़ेगा अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से आपके सामने जो आता है उसका बहुर्भाव छूट जाता है ये अधिकांश क्षेत्र में लागू होगा निरुपवाद रूप में सबके ऊपर होगा ऐसे नहीं कह सकते वो जो वैर त्याग हो जाता है सामने मे लगा वो दूर की बात है एक मोटा उदाहरण आप समझिए कोई व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है आग बबूला आ गया और हम जब उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं उल्टा उसको हम स्वागत करते हैं सत्कार करते हैं पानी पिलाते हैं बैठने के लिए कहते हैं और धैर्य से उसकी बातों को सुनते हैं और शांति से उसको कुछ कहते हैं तो उसका आग प्रभाव तो आपको प्रत्यक्ष मिलेगा तो पूर्ण प्रतिष्ठित तो होने से जो लाभ है वो तो अलग बात है सामने वाला हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है। लेकिन हम शांति से सुनते हैं समझते हैं और शांति से उसके हित की भावना रखते हुए कुछ कहते हैं तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है ये तो प्रत्यक्ष है तो ये अहिंसा का लाभ है इसी संबंध में कुछ लिखा हुआ इसी को अभी बता देता हूं कल किसी ने लिखा कि आतंकवादी को मारना पाप लगेगा क्या ऐसे शंका समाधान में आचार्य जी ने बता दिया था आतंकवादी को मारने से कोई पाप नहीं लगता है और उसको जो मारता है उसको पुण्य मिलेगा ईश्वर की ओर से उसको सुख मिलेगा पुण्य फल मिलेगा इसके अतिरिक्त आतंकवादी भी सुधर जाए ऐसी भावना होनी चाहिए जीवन में रहते हुए तो सुधरेगा नहीं उसका मस्तिष्क तो ऐसे रंगा हुआ है वो आतंक फैलाना ही चाहता है लोगों को मारना ही चाहता है तो इसको इसी जीवन जीवन से नष्ट कर देने से वो अगले जीवन में सुधर सकता है इन पापों का फल भोगकर फिर जब मनुष्य जन्म में आएगा तब सुधरने की संभावना है ऐसी भावना मना सकते हैं ये और अच्छा और कोई यदि बिना इस भावना के भी आतंकवादी को मारता है तो भी उसको कोई बात नहीं लगेगा निरपराधी जीवों को नहीं मारना है सांप को देखा और तुरंत डंडा उठाए मारने लग जाए ये नहीं है जो प्राणी अपराधी नहीं है उनको आप नहीं मार सकते मारना नहीं चाहिए बचने के लिए प्रयास करना चाहिए बचने के और कोई उपाय नहीं है चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य प्राणी हो उसी में लिखा है चोर डाकू घर में आ गए सांप घर में आ गया अब वो निकलने के स्थिति में नहीं है हम उसको मारें नहीं तो वो हमको मारेगा ऐसी स्थिति में आप आत्मरक्षा के लिए मार सकते हैं चाहे चोर डाकू हो चाहे अन्य हिंसक प्राणी हो उनको आप तब मार सकते है जब और बचने का कोई उपाय नहीं है भारत के संविधान में भी ये नियम है यदि कोई व्यक्ति हमको मारने आ रहा है आत्मरक्षा के लिए और कोई उपाय नहीं है तब हम उसको मारते हैं तो अपराधी नहीं माना जाता है ऐसे ही ईश्वर का नियम ही है हमें ईश्वर ने जीवन दिया है अपने जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं तो उसके लिए यदि हम अन्य उपाय होकर अन्य कोई उपाय नहीं है स्थिति में किसी प्राणी की अथवा किसी चोर डाकू की हत्या करते हैं उसमें हमें कोई पाप नहीं लगेगा दूसरा है सत्य सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल श्रेयत्म सत्य में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है उसकी वाणी में अमोघ शक्ति आ जाती है वो जो कहता है वो पूर्ण हो जाता है सफल हो जाता है ऐसे व्यासभाष में लिखा धार्मिको भूयो इति धार्मिको भवति सत्य में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है मन में भी वाणी में भी शरीर में भी जो व्यक्ति तीनों साधन से सत्य का आचरण करता है वो यदि किसी को कह देता की तू तो धार्मिक हो जा तो धार्मिक हो जाता है इसका मतलब यह है जो सत्यवादी व्यक्ति है सत्य मानी है सत्य आचरण करने वाला है वो ऐसे फालतू कभी बोलेगा नहीं परीक्षण करता है किसी व्यक्ति में ये योग्यता है तो ऐसे ही वो कथन करता है तो उसका कथन सफल हो जाता है मोटे रूप में देखिए हम समाज में कार्य करते व्यवहार करते हैं हम किसी को कोई वचन देते हैं तो पूरा करते हैं तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर हो जाता है आगे चलकर कोई योजना हम रखते हैं तो लोग खूब सहयोग करते हैं तो जो व्यक्ति सत्य आचरण करता है उसका विश्वास लोग करते हैं और वो कोई भी कार्य करना चाहता है लोग पूरा पूरा सहयोग करते हैं स्वयं के पास सामर्थ्य नहीं है तो दूसरों से सहयोग करवाते हैं इसलिए उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं अस्तय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम अस्तय का पालन जो करता है जो चोरी छोड़ देता है चोरी का मैंने विवाह करके बताया था पुरुषार्थ ना करना भी एक चोरी है तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ करता है कभी चोरी नहीं करता है ईमानदारी से अपने श्रम से मेहनत करता है और उसी का फल भोगता है तो उसको सारे रत्न मिल जाते हैं सारे रत्न मिलते हैं मतलब उसको धन संपत्ति की कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है जो पुरुषार्थी व्यक्ति है ना उसको कभी भी अभाव नहीं होता है ईमानदारी होनी चाहिए चोरी नहीं होनी चाहिए और पुरुषार्थ होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को हर संस्था में लोग रखना चाहते हैं। किसी भी संस्था में देखिए, अच्छे आदमी की कमी ही मिलेगी अच्छे आदमी को सब अपने पास रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार भी है और खूब पुरुषार्थ करता है उसको कौन रखना नहीं चाहेगा बताइए हर व्यक्ति चाहेगा और उसको वेतन देकर रखना चाहिए वो वेतन लेने के लिए मना करें तो भी लोग उसको वेतन देंगे और न ले तो उसको जो आवश्यक साधन है सुख सुविधाए सब पहुंचाएंगे यही अस्थेय प्रतिष्ठा होने पर सारे रत्न उसको उपस्थित हो जाते हैं जो जो उसको साधन चाहिए सब साधन उसको प्राप्त हो जाते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा या लाभ ब्रह्मचर्य में जो प्रतिष्ठित हो जाता है ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों का संयम रखना इंद्रियों का संयम जो करता है उसको क्या लाभ होता है कहते वीर्य वीर्य लाभ, के, के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक हमारा शारीरिक बल भी है और एक बौद्धिक बल भी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से बौद्धिक बल भी बढ़ता है और शारीरिक बल भी बढ़ता है दोनों प्रकार के वीर उसको प्राप्त होते हैं वीर जो है हमारे शरीर का अंतिम धातु है तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है इंद्रिय संयम करता है निश्चित रूप से उसके शरीर में बल बढ़ता है शक्ति बढ़ती है और उसकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाती है मार्सी दयानंद ने सत्या प्रकाश में लिखा है एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास लेता है और एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य से गृहस्थ बांध संन्यास लेता है तो दोनों में थोड़ा अंतर रहेगा शक्ति में सामर्थ्य में बौद्धिक क्षमता में और संसार का जो उपकार है जो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास लेता है वो अधिक उपकार कर सकता है ऐसे महर्षि दयानंद जी मानते हैं और महर्षि के जीवन में भी हम देखते हैं उनके जीवन में शारीरिक बल भी बहुत सारे उदाहरण आपने सुना होगा तो शारीरिक दृष्टि से भी वो बहुत बलवान थे और बौद्धिक क्षमता सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को आप गहरा इसे पढ़ेंगे विशेष दार्शनिक ग्रंथ है और कितने ग्रंथ उनको उपस्थित होंगे तब जाकर इस ग्रंथ को बना पाए हैं शास्त्रार्थ में अकेले जाकर सब बोलते थे व्याकरण से लेकर वेद तक जितने भी हमारे ऋषिमिनिकृत ग्रंथ है उनके सारे संदर्भ उनको याद रहते थे तब जाकर इस प्रकार अकेले सबके विरोध में लड़ाई करने में समर्थ हो पाए तो ये ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से वीर्य का लाभ होता है अर्थात शारीरिक बल और बौद्धिक बल प्राप्त होते हैं ब्रह्मचर्य के महिला ही बहुत है पथरो में पूरा एक सूक्त ही ब्रह्मचर्य सूक्त नाम से है वो सब ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने से लाभ को बताते है अपरिग्रह स्थर्य जन्म कथनता संबोधा अपरिग्रह का अर्थ था कम से कम साधन जीवन जीने के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें जितने साधन आवश्यक है उतने साधन में अपने जीवन को जीना है अनावश्यक साधन और अनावश्यक विचार ये दोनों को जब हम छोड़ देते हैं तो जन्म कथनता संबोधा जन्म कथनता संबोधन के बाद अर्थ होता है जन्म के बारे में जानने की इच्छा होती है उसको बोध होता है ये एक विशेष बात है अभी कल्पना करिए जैसे आजकल की परिस्थिति है तो व्यक्ति जो भी धंधा करते हैं नौकरी करते हैं और बाजार जाते काम करते दिन भर काम करता है और काम करने के बाद तो समय बच गया क्या करता है अपने पास एक यंत्र है मोबाइल जिसको कहते हैं उसी में लगे रहते हैं जितना भी समय बचेगा सारा समय उसी में लग गया तो आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में सोचने को कहा समय मिलेगा तो ऋषि कहते हैं जो परिग्रह करता है चाहे वो द्रव्यों का परिग्रह करे चाहे विचारों का परिग्रह करे परिग्रह करने के बाद हमें आत्मबोध के लिए विचार ही उत्पन्न नहीं होंगे जानना तो दूर की बात है और जो अपरिग्रह का पालन करता है जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोग करता है उससे अधिक नहीं ऐसे करने से उसके मन में प्रश्न उठते हैं। छह प्रश्न योग दर्शन में व्यास ब्यासवासियों में नहीं है मैं कौन हूँ ये प्रश्न उसी के मन में उठेगा जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करेगा आपको फुरुसत मिले तब तो आप सोचेंगे जब दिन भर आप किसी ना किसी विचार में लगे रहेंगे किसी ना किसी द्रव्यों को प्राप्त करने में लगे रहेंगे तो आत्मा के बारे में प्रश्न ही नहीं उठेगा जब उनसे निवृत्त हो जाते हैं तब मन में अंतकरण में प्रश्न उठता है मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं ये संसार क्या है ये संसार कैसे आये आगे चलकर हम क्या होंगे कहां जाएंगे ये प्रश्न उसी के मन में उठते हैं जो अपरिग्रह का पालन करता है जब हमें कोई फुर्सत मिलेगा शांति से बैठकर हम विचार करते हैं आचार्य जी ऐसे कह रहे थे अंतर यात्रा करने के लिए थोड़ा समय निकाल कर बैठते हैं। तो आपको द्रव्यों से व्यवहारों से विचारों से फुर्सत मिले तब तो आप आत्मा परमात्मा के बारे में सोच सकते हैं तो ये प्रश्न तब उठते हैं जब हम अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं अनावश्यक द्रव्यों को भी नहीं चाहिए और अनावश्यक विचार भी नहीं चाहिए जब इनको पृथक करते हैं तब आत्मा के बारे में जानने की इच्छा होती है ये अपरिग्रह पालन करने से लाभ उसके बाद है नियम के अंतर्गत शौच और शौच में हमने देखा था दो प्रकार है एक बाह्य शौच एक आभ्यंतर शौच तो उनके फल भी दो प्रकार है शौचत स्वांग जुगुप्सा पर ही असंसर्ग शौच का पालन करने से शुद्धि का अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं स्वांग जुगुप्सा शरीर का एक वर्णन किया है न्याय दर्शन में भी चौथे अध्याय के दूसरे अनेक में और योग दर्शन में दो स्थान पर इसकी चर्चा किए शरीर में हमारे स्वरूप को आप देखेंगे एक तो ढांचा जो देखने को मिलता है लेकिन इसका अंदर जब देखेंगे शरीर का उपादान कारण क्या है तो आकाश, का स्थानात बीजात उपस्त नित् निधनात अपम आदय शौच पंडित ही असूचि मिलू शरीर का स्वरूप बनन करते हैं शरीर कैसा है क्या है स्थाना शरीर किस स्थान में उत्पन्न होता है माँ के गर्भ में उत्पन्न होता है और गर्भ में अंदर की स्थिति कैसे रहती है रक्त मांस इसके द्वारा पूरा होकर रहता है तो जो कोई वस्तु कोई चीज शुद्ध स्थान से उत्पन्न होता है उसको हम शुद्ध मानते हैं और शरीर के जो उत्पत्ति स्थान है वो अशुद्ध है और बीजा शरीर का जो मूल उपादान कारण क्या है उपादान कारण देखेंगे जिससे ये शरीर बनता है तो शुद्ध पदार्थ है अशुद्ध पदार्थ है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा माता पिता के रज वीर से शरीर बनता है वो शुद्ध वस्तु है अशुद्ध है तो योग दर्शन में व्यास जी कहते हैं स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो शरीर अशुद्ध स्थान में उत्पन्न होता है बीज के दृष्टि से देखेंगे उपादान कारण की दृष्टि से देखेंगे अशुद्ध पदार्थ से शरीर की उत्पत्ति होती है उपस्तम उपस्थम उपाश्टम्ब कहते हैं खम्भे को जैसे ये भवन है तो पिलर खड़े है खम्भों के आधार पर यह भवन खड़ा है ये शरीर का आधार क्या है आप देखेंगे हड्डिया है मांस है और उसमें नसनाड़ियां बंधी हुई है रक्त अंदर है इसी के आधार पर शरीर टिका हुआ है और इन चीजों को यदि बाहर लाकर रख दिया जाए आपके सामने हड्डियां रख दिया जाए और मांस के लोथड़े रख दिया जाए खून रख दिया जाए तो आपका आकर्षण होगा विकर्षण होगा तो शरीर का जो उपस्तम में आधार है वो ऐसे है इसलिए शरीर अशुद्ध है और निशंदनाथ शरीर से हर समय कुछ ना कुछ श्राप निकलते रहते हैं अब गर्मी है तो पसीना निकलती है और पसीना निकलने पर कैसा अनुभव होता है सोकर उठते हैं तो आंख से श्राप निकलते हैं कान से श्राप निकलते हैं नासिका से सर्दी जुकाम हो जाए तो पता चलता है और मुंह से शुद्ध से शुद्ध पदार्थ हम मुंह में डालते हैं बढ़िया शुद्ध भोजन खाते हैं लेकिन मुंह से कोई थूक देगा वही शुद्ध पदार्थ था लेकिन मुंह में जाने के बाद उसको क्या मानते हैं अशुद्ध मानते हैं किस कारण से अशुद्ध हो गया मुंह में ही तो डाला था और शुद्ध डाला था मुंह से निकलते ही अशुद्ध हो गया मल मलमूत्र त्याग करते हैं ये सब शरीर से जो भी पदार्थ निकलता है अच्छा अच्छा डालते है हम और निकलता कैसे निकलता है दुर्गंध युक्त तो सारे पदार्थ निकलते है इसलिए भी शरीर को अशुद्ध कहा गया निधनादपि मर जाने के बाद शरीर में क्या स्थिति होती है अब शरीर जीवित है तो ये ठीक ठाक चल रहा है मरने के बाद अब मनुष्य को मरने के बाद तो जला देते हैं या तो गाड़ देते हैं पशु पक्षियों को देखेंगे रास्ते में कुत्ता मरा हुआ पड़ा है दो दिन हो जाए तो वहां आप जा नहीं सकते नाक बंद करके जाते हैं तो मर जाने के बाद भी शरीर में से दुर्गंध निकलता है इसलिए शरीर अशुद्ध है और रोज रोज हम इसको स्नान करके शुद्ध करने का प्रयास करते तब कुछ स्थिति ठीक रहती है दो चार दिन स्नान ना करें तो आपको पता चलेगा तो शरीर जो है ऐसा अशुद्ध स्वरूप है और स्नान करते समय शुद्धि करते समय इसको ध्यान में रखना है जो व्यक्ति ऐसे शौच का पालन करता है उसको अपने शरीर से ही घृणा हो जाती है शरीर उसको पवित्र नहीं लगता है अपने शरीर से ही घृणा हो जाती है जब अपने शरीर से घृणा हो जाएगी तो दूसरे के शरीर के साथ कैसे संसर्ग करेगा तो शौच का अनुष्ठान करने से ये लाभ है शरीर के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है ये बाह्य शौच का लाभ है और आभ्यंतर शौच का लाभ क्या है सूत्र है सप्तुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यता नींच आध्यंतर शौच का अर्थ चित्त के मल को धो जब हम चित्त के अंदर जो राग द्वेष है उनको सफाई करते हैं सत्य शुद्धि बुद्धि पवित्र हो जाती है राग द्वेष से जब युक्त होंगे बुद्धि अपवित्र रहती है और जैसे ही राग द्वेष के विचारों को हटाएंगे कम करेंगे तनु करेंगे तो आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी सत्य शुद्धि सौमनस्य और बुद्धि पवित्र हो जाए तो मन में पवित्रता मन की सुमनस हो जाता है दुर्मन और सुमन सुमन का अर्थ मन अच्छा हो जाता है जब आप राग द्वेश करेंगे देखेंगे आपके अंदर बेचैन हो रही है आप शांति से रह नहीं सकते दूसरों की हानि हो या ना हो पहले हमारी हानि होती है और जब राग द्वेश ये चित्त के मल को हटाते हैं साफ करते हैं तो मन सुमन हो जाता है अच्छा मन हो जाता है मन में स्वत प्रसन्नता आ जाती है सौमनस्य और मन प्रसन्न होने से एकाग्रता होती है मन अप्रसन्न होता तो चंचलता होती है मन जैसे ही प्रसन्न होता है एकाग्र स्थिति बन जाती है और एकाग्र में चाहे आप लौकिक कार्य करिए पढ़ाई करिए ध्यान करिए जो भी करेंगे एकाग्रता से सफलता मिलती है तो ये एकाग्रता चित्त के मल को धोने से प्राप्त होती है और एकाग्र व्यक्ति क्या करता है इंद्रिय जय इंद्रिय बन जाता है इंद्रियों को जीतने में समर्थ हो जाता है एकाग्र नहीं है चंचलता है तो कभी खाने की इच्छा होती है कभी घूमने की इच्छा होती है कभी देखने की इच्छा होती है हम स्थिर होकर रह नहीं पाते है। और एकाग्र होते ही सारे इंद्रिय नियंत्रण में रहती है जितना आवश्यक उन विषयों को हम हित की दृष्टि से प्रयोग करते हैं ये एकाग्रता होने से इंद्रिय जय होता है और जो जितेन्द्रिय हो जाता है आत्मा दर्शन योग्यता नीच आत्मा को दर्शन करने का योग्यता मिलती है किसी ने शंका कल भेजी है कि आत्मा का दर्शन कैसे होगा ये बात मैंने पहले भी एक दिन बताया था दर्शन शब्द का अर्थ ज्ञान होता है दर्शन शब्द का अर्थ आंख से देखना नहीं होता है वो तो या तो वो सज्जन कक्षा में नहीं होंगे या होंगे तो ध्यान से सुने नहीं होंगे तो दर्शन शब्द का अर्थ होता है जान। और ऐसे शब्द ऋषि लोग प्रयोग करते हैं बृह नारायण उपनिषद में देखेंगे आत्मा बा अरे दर्शन है न साफ साफ लिखा है आत्मा के दर्शन से और दर्शन मतलब आंख से दर्शन नहीं है वहीं ज्ञान अनुभूति उन्होंने लिखा अनुभूति कहना चाहिए दर्शन नहीं कहना चाहिए दर्शन शब्द ऋषि भी प्रयोग करते हैं और व्यवहार में भी मैंने उदाहरण दिया था वो दो शाद वहा नहीं है दर्शनकार तो अनुभूति है साक्षातकार ही है, है। तो आत्मदर्शन की योग्यता मिल जाती है जब हम अभ्यंतर शौच का पालन करते हैं तो आत्मदर्शन योग्यता प्राप्त होती है ये शौच का फल है और संतोष संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ जो व्यक्ति संतोष का अनुष्ठान करता है उसको क्या लाभ होता है अनुत्तम अनुत्तम का अर्थ जिससे उत्तम और कुछ नहीं है ऐसा सुख मिलता है जब तक हम असंतोष रहते हैं कुछ भी प्राप्त हो कुछ लोगों का लक्षण ही ऐसे होता है कुछ भी हो वो असंतोष ही रहेंगे जो भी प्राप्त हो उसमें असंतोष रहेंगे संतोष कभी होते नहीं तो वह हमेशा किसी न किसी असंतोष के कारण दुखी रहते हैं और जब संतोष का पालन करते हैं संतोषाद अनुत्तम अति उत्तम सुख प्राप्त होता है और ब्याजी तो यहां तक कहते हैं कि संसार के जो बड़े बड़े सुख है दिव्य सुख है उन सुखों से व्यक्ति को जितनी तृप्ति होती है संतोष के सुख के सामने ये एक सोलवा हिस्सा भी नहीं है पहले एक रुपये का सोला आना हिसाब होता था तो ये सोलह जो है हमारे प्राचीन हिसाब में जैसा आजकल प्रतिशत नाम देखते हैं। रुपये मतलब सो पैसे तो पहले ऐसे सोलह भाग करके देखते थे तो एक सोलवे भाग से भी एक सुख नहीं है संसार के बड़े बड़े सुख से नहीं सोलह गुण अधिक सुख है संतोष में संतोष का पालन करने से हमें बहुत आनंद आता है तो पीछे पुरुषार्थ से जो मिला है, उसमें दुखी नहीं होना है नया पुरुषार्थ करना है नए पुरुषार्थ करने का मना नहीं है लेकिन पीछे के पुरुषार्थ से जो प्राप्त हुआ है उसमें कभी भी दुखी नहीं होना है संतोष के बाद है तप तब से क्या लाभ होता है तब की बहुत चर्चा है तो काय इंद्रिय शुद्धि अशुद्धि क्षया तपस् तपस्या करने से योगाभ्यास के लिए धर्म का आचरण करने के लिए जब हम कष्टों को सहन करते हैं तो क्या लाभ होता है काय इंद्रिय सिद्धि शारीरिक क्षमता बढ़ती है जो व्यक्ति हमेशा एयर कंडीशन में रहता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और जो व्यक्ति ऐसा सामान्य रहता है धूप में भी कभी चला जाता है वर्षा में भी चला जाता है सर्दियों में घूम लेता है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तो जो व्यक्ति जितना अधिक तप करता है उसका शरीर उतना ही अधिक बलवान मजबूत होता है इसलिए आप संस्कार विधि में देखेंगे तो जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनके लिए जूता पहनने को मनाए छाता धारण करने का मनाए गाड़ियों में यात्रा करने की मनाए घोड़े गाड़ी के ऊपर सवारी होना मनाए बैलगाड़ी में सवारी होना मनाए और खाने पीने में बहुत अधिक नमक बहुत अधिक खट्टा बहुत अधिक चरपरा इन सब चीजों का मना किया गया दिन में सोने के लिए मना किया गया तपस्या के लिए बहुत सारे चीजें वहां रखी गई है क्यों व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में जितना अधिक तप करेगा उसका शरीर उतना ही अधिक बलवान बनेगा और आगे वो गृहस्थ में और बांत में संन्यास में पूरा जीवन सुखी रहेगा और जो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आराम में जीना चाहता है सुख सुविधाओं से जीना चाहता है आगे के जीवन में उपस्थाएगा इसलिए ब्रह्मचर्य काल में जितना अधिक तप कर सकता है वहां ऋषियों ने विधान किया है और अन्य आश्रम वाले भी जो भी साधक साधिकाएं साधिका है योगाभ्यास जितना जितना अनुकूल है उतना उतना तप तो सबको करना चाहिए जो बिल्कुल तप नहीं करता है थोड़ा भी तप नहीं करता है वो कभी भी योग में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा व्यास जी कहते हैं तो तप करने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और इंद्रियों की सिद्धि होती है इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है इंद्रियों में अधिक बल प्राप्त होता है जितना व्यक्ति तप करता है उतना ही अधिक इंद्रियां और शरीर बलवान होते हैं अशुद्धि क्षय होता है योग दर्शन में दूसरे भाग के पहले सूत्र में बताया, ये तपस्या का विधान क्यों करते हैं योगाभ्यास के लिए हम एयर कंडीशन में बैठे आराम से बैठकर ध्यान करें ये सर्दी गर्मी में सहन करना भूख प्यास को सहन करना मौन रहना ये सब तप का विधान क्यों करते हैं? तो तप के बिना हमारे चित्त में जो मल है अशुद्धि है अविद्या है वो तो नष्ट ही नहीं होती है अशुद्धि इसलिए तप का ग्रहण किया गया तप के बिना अविद्या नष्ट नहीं होती है तप करने से भोग विलास सांसारिक सुख प्राप्ति की इच्छा कम होती है और जब कम होगी तब यह अविद्या धीरे धीरे हटेगी अविद्या के कारण सांसारिक तो सुख पहले ला लिखते और जैसे सांसारिक सुख की इच्छा कम होगी तो फिर अविद्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी ये उसके कार्य कारण संबंध है इसलिए तप को उपादान के रूप में स्वीकार किया गया स्वाध्यावता संप्रयोग स्वाध्याय करने से इष्ट देवता के साथ संप्रयोग हो जाता है मार्सी ब्यास जी उस विषय में लिखते हैं, जो स्वाध्याय व्यक्ति है वो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता ही है तो जिज्ञासा का भाव होता है तो उसको कोई ना कोई विद्वान मिल जाते हैं ऋषि मिल जाते हैं कोई सच्चे गुरु मिल जाते हैं जैसे ऋषि दयानंद जीवन में कितने वर्ष तक घूमते रहे अंत में उनको सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई ऐसे ही जो व्यक्ति स्वाध्याय शील है उसको ऋषि मुनि गुरु आचार्यों की प्राप्ति होती है और देवता का एक अर्थता विषय जिस विषय में हम स्वाध्याय करते हैं उस विषय का हमको स्पष्ट बोध हो जाता है ज्ञान हो जाता है स्वाध्याय से आगे है समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान करने से क्या लाभ है ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो समाधि की सिद्धि होती है समाधि की प्राप्ति होती है ईश्वर प्रणिधान जितना अधिक और जितने सूक्ष्म स्तर पर हम करते हैं उतने ही सूक्ष्म स्तर पर हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है और जैसे जैसे ईश्वर प्रणिधान में हमारी योग्यता बढ़ती है साक्षात्कार तक हम पहुंच जाते हैं यह समाधि तक हम पहुंच जाते हैं ये ईश्वर परिधान का लाभ है ये योग के जो पहले दो अंग हैं यम और नियम इनकी व्याख्या हो गई और इनका लाभ क्या है फल क्या है ये भी आपको बतानी है अब योग के जो ये प्रथम दो अंग हैं यम नियम है ये हमको व्यवहार काल में अनुष्ठान करना होता है चलते फिरते खाते पीते लेते देते नौकरी करते व्यवसाय करते हुए जो भी आप करते हैं दिन भर जो कार्य करते हैं उन कार्यों को करते समय अहिंसा सत्य अस्त्य का पालन करेंगे सब ये तब तो पालन करेंगे और जो योग के शेष छह अंग है इन छह अंगों का पालन कब करेंगे जब दोनों समय हम बैठकर ईश्वर की उपासना करते हैं, तो व्यवहार काल में योग के दो अंग और उपासना काल में योग के शेष छ अंगों का अनुष्ठान करते हैं ऐसे प्रातः काल आपको उपासना के समय प्राय करके अभ्यास करा दिया जाता है फिर भी थोड़ा थोड़ा सूत्रों को बता देता हूँ तीसरा योग का जो अंग है वो है आसन और आसन के लिए ऋषि ने परिभाषा दी है स्थिर सुकम आसनम स्थिर होकर बैठना और सुख पूर्वक बैठना ये आसन की परिभाषा है तो ऐसे चाहे आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं पहले दिन में उपासना में आपको बताया था आसन कोई निश्चित आसन नहीं है इसी आसन में बैठने से ही ध्यान लगेगा बहुत सारे आसन हैं उन आसनों में से कोई भी एक आसन आप चुन सकते हैं और रोज एक आसन में बैठेंगे तो उसे आसन में आपको सफलता मिलेगी पक्का हो जाएगा दृढ़ता हो जाएगी तो कोई भी आसन ले सकते है और जिनकी स्थिति नहीं है नीचे बैठने की वो कुर्सी में भी बैठ सकते हैं सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं और नहीं तो लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं उपासना कर सकते हैं शर्त है आपको नींद नहीं आनी चाहिए लेटते ही नींद आ गई तो फिर क्या ध्यान करेंगे तो लेट कर भी परमात्मा की उपासना कर सकते हैं नींद नहीं आनी चाहिए अधिक अच्छा है बैठकर करें और बिना सहारा लिए सीधा अपने कोई पदमासन सिद्धासन स्वस्थिकासन सुखासन ना तो वज्रासन दंडासन इनमें से कोई भी आसन में बैठकर ध्यान करना अधिक अच्छा है और आसन के लिए प्रयत्नों को शिथिल करना होता है अनंत परमात्मा में डूबा हुआ अनुभव करते हैं तो आसन में स्थिर हो जाते हैं जैसे ही आसन में स्थिर होते हैं तत् तो द्वंद्व अनमिघात द्वंद्व बाहर के सर्दी गर्मी कम लगेगी उपासना के लिए आप आकर बैठे हैं बैठते समय आपको जितनी सर्दी लग रही थी गर्मी लग रही थी थोड़ी देर बैठेंगे आसन सिद्ध हो जाए तो आपको ठंडी गर्मी कम सताएगी पहले भूख प्यास लग रहे थे बैठ जाएंगे ध्यान में एकाग्र हो गए आसन सिद्ध हो गया भूख प्यास कम सताएंगे ऐसे ही द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता है द्वंद्व हमको बाधित नहीं करते है और आसन में बैठने के बाद फिर तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेद प्राणायामः आसन में बैठने के पश्चात श्वास प्रश्वास के गतियों को रोक देना ये प्राणायाम है और ये प्राणायाम चार प्रकार है आपको कक्षा में अभ्यास कराया जाता है सातु बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्य प्राणायाम बाहर ही रोक देना आभ्यंतर प्राणायाम अंदर रोकना है और स्तम्भवृत्ति ना बाहर ना अंदर जो का क्यों एक स्थान पर रोक देना वो स्तंभ वृत्ति नामक प्राणायाम है ये तीन प्राणायाम है देश के दृष्टि से और काल के दृष्टि से दीर्घ भी होते हैं सूक्ष्म भी होते हैं देश का हम जब श्वास प्रश्वास लेते हैं छोड़ते हैं कहा तक इनका पहुंच होता है और अभ्यास करते करते ये श्वास प्रश्वास इतने सूक्ष्म हो जाते हैं वो लंबा अभ्यास हो जाता है लंबे काल तक इनको हम रोक कर भी रख देते हैं और ये सूक्ष्म भी हो जाते हैं दीर्घ में होते हैं और सूक्ष्म में होते हैं ये तीन प्राणायाम और चौथा प्राणायाम जो है बाह्या मंद्र विषय क्षपी वो तो थोड़ा कठिन पड़ता है जब इन तीन प्राणायाम थोड़ा अच्छा अभ्यास हो जाता है फिर उस चौथे का अभ्यास कराया जाता है बाहर आपने श्वास को छोड़ा बाहर रोक दिया रोकने के बाद घबराहट हुई तो हम क्या करते हैं अंदर ले लेते हैं लेकिन ये जो चौथा प्राणायाम है घबराहट होने के बाद अंदर नहीं लेना है और जो बचे कुचे प्राण है उसको और बाहर छोड़ना है और फिर लेने की इच्छा हो तो फिर और छोड़ना है ऐसे करना होता है ऐसे ही अंदर भर दिया अंदर भरने के बाद जब भर गया रोक कर रखा फिर अब छोड़ने की इच्छा हो रही है और रोका नहीं जा रहा तब तो छोड़ना नहीं है फिर और अंदर भरना है फिर छोड़ने की इच्छा तो और अंदर भरना है ये बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेप करता है बाह्य विषय को और बाहर आक्षेप करता है इसलिए इसका नाम भी ऐसे रखा है ये चौथा प्राणायाम है तीन प्राणायाम में अच्छा अभ्यास होने के बाद ये चौथा प्राणायाम कर सकते हैं प्राणायाम करने से क्या लाभ है महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम उससे प्रकाश का आवरण ज्ञान को ढकने वाला जो आवरण है अज्ञान है वो क्षय हो, हो जाता है नष्ट हो जाता है प्राणायाम करने से कैसे अध्ययन नष्ट हो जाता है प्राणायाम करने से हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है फुसफुस के जो कण होते हैं वो सारे सक्रिय होते हैं जैसे ही अधिक सक्रिय होते हैं हमारे मस्तिष्क को और संपूर्ण शरीर को शुद्ध रक्त मिलता है और आपका शरीर का यदि संचार रक्त संचार ठीक हो रहा है तो मन प्रसन्न रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा तो अविद्या अंधकार दूर होंगे इस रूप में यह अज्ञान का दूर होता है विस्तृत व्याख्या आप पुस्तकों तो में पढ़ सकते हैं और दूसरा लाभ बताया धारणा च योग्यता मन स धारणा धारणा लगाने में मन की योग्यता बढ़ती है प्राण को रोकेंगे तो मन एकदम रुक जाता है कभी भी मन में चंचलता हो रही है गुस्सा आ रहा है खाने पीने के लिए तीव्रता आ रही है प्राण को रोकिए तुरंत तो मन रुक जाएगा ये प्रत्यक्ष करके आप देख सकते हैं तो मन को रोकने की योग्यता बढ़ती है जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम के बहुत सारे लाभ है शारीरिक लाभ भी है मानसिक लाभ भी है आध्यात्मिक लाभ भी है बहुत सारे लाभ है इसके बारे में आप स्वाध्याय कर सकते हैं जान सकते हैं अगला है चौथा प्राणायाम होगा पांचवा अंग जो है प्रत्याहार प्रत्याहार का अर्थ होता है स्व विषय असंप्रयोगी चित्त स्वरूप अनुकार प्रत्याहार जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, उपासना के लिए बैठते हैं, मन को रोकना चाहते है और मन को रोकना तब होगा जब इंद्रियों को विषयों से हटाए मैं आंख खोलकर आपको देखूंगा तो आपके बारे में मेरे मन में विचार आएंगे विचार आएंगे तो फिर मन को कैसे रोकेंगे ईश्वर का चिंतन कैसे करेंगे इसलिए ऋषियों ने विधान किया जब उपासना करते हैं ध्यान करते हैं इंद्रियों को रोकना आंख को तो बंद ही कर देते है और जीवा वो हमको कोई परेशानी नहीं करता है नासी इंद्रिय भी रोक देते है त्वचा तो में कोई भी कोई विशेष स्पष्ट नहीं होता है बच जाता है कर्ण इंद्रिय बाहर के ध्वनि सुनाई देते हैं अब उसको भी रोकना है रोकने कैसे हो गए कान में तो कोई पर्दा नहीं है जैसे आंख को बंद कर देते हैं, कान को तो बंद कर नहीं सकते तो मन से उसको रोकना है कोई भी ध्वनि सुनाई दे उसको उपेक्षा कर देनी है उसके ऊपर कुछ भी विचार नहीं करना है सुनाई दिया तत्काल समाप्त ये कर्ण इंद्रिय का प्रत्याहार है और ऋषि कहते हैं यदि आपने मन को रोक दिया तो सारी इंद्रिया रुक जाएगी और मन को खुला छोड़ दिया तो सारी इंद्रिया चंचल होती है उदाहरण दिया है जैसे रानी मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के बैठने पर अन्य मक्खियां आकर वहां बैठती है और रानी मधुमक्खी उड़कर चले जाए तो सारी मक्खियां उड़कर भाग जाती है ऐसे मन को रोके तो सारी इंद्रिया रुक जाएगी और मन को खुला छोड़ दें तो इंद्रिया अपने अपने मिशन में दौड़ती है तो यह प्रत्याह है और प्रत्याह का अभ्यास करने से क्या लाभ है तपो परमश्यता इंद्रियाण इंद्रियों के ऊपर बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हो जाता है बहुत अधिक वश्यता हमारे वश में हो जाते हैं इंद्रिया हम जितेन्द्रिय बन जाते हैं जितेंद्रीय बनने का उपाय है प्रत्याहार का अभ्यास तो ये प्रत्याहार का चार विभाग में वहां महर्षि व्यास जी ने बताया समय तो हो रहा है इसलिए उसके लंबी व्याख्या नहीं कर सकते आप अलग से स्वाध्याय कर सकते हैं। प्रत्याहार तक ये जो योग के पांच अंग है ये योग के बहिरंग साधन है और आगे जो तीन अंग है ये योग के अंतरंग साधन है अंतरंग का अर्थ था निकटतम यह मेरा अंतरंग मित्र है मतलब निकट मित्र है ऐसे योग के जो अंतरंग साधन है वह धारणा ध्यान समाधि धारणा क्या है देश चित्तस्य धारणा चित्त को मन को किसी एक स्थान पर स्थिर कर देते हैं उसका नाम है धारणा रोज आपको उपासना में अभ्यास कराते हैं ऐसे आपको स्वयं अभ्यास करना है धीरे धीरे अभ्यास करते करते उस धारणा केन्द्र पर आपको अनेक प्रकार की अनुभूतिया होगी और ये धारणा अंतरंग साधन में पहला है जो धारणा में अभ्यास में सफल हो जाता है वो तो ध्यान में भी सफल होगा धारणा हम नहीं लगा पा रहे तो ध्यान लगाने में कठिनाई होगी तो पहला है धारणा उससे स्थूल है धारणा को अच्छे प्रकार से अभ्यास करने से ध्यान के लिए हमारा मार्ग सरल हो जाता है ध्यान का होता है तत् प्रत्यय एकतानता ध्यान प्रत्यय होता है ज्ञान ज्ञान का, अर्थ का एकतान अर्थात एक प्रकार ही बना रहे अन्य ज्ञान विचार में ना आए मन में कोई अन्य विचार ना ही आया केवल एक ही विषय रहा तो उसको हम ध्यान कहते हैं अन्य विचार आए तो ध्यान भंग हो गया फिर ध्यान शुरू कर दे तो शुरू शुरू में तो ऐसा ही होगा हम एक विषय का विचार करते चिंतन करते ओम का स्मरण करते अन्य विचार आ जाएंगे तो फिर उसको रोकना है फिर शुरू करना है और संकल्प करके करना है पहले थोड़े थोड़े काल के लिए हम संकल्प कर अब एक मिनट तक अन्य विचार नहीं आना नाम तो फिर आगे चलकर दो मिनट पांच मिनट दस मिनट एक घंटे तक भी अभ्यास कर सकते हैं ये एक ही ज्ञान बना रहना इसका नाम है ध्यान हमारे मन में अन्य विचार क्यों आते हैं क्योंकि उस विषय में हमारा राग है इसलिए संख्य दर्शनकार ने सूत्र बनाया राग उपातिर ध्यानम राग का हट जाना ही ध्यान है अन्य विषय में राग है तो अन्य विषय विचार आएंगे और वो हट जाए तो केवल एक ही विषय रहेगा ध्यानम निर्विषयम मना सांसारिक विषय नहीं रहेंगे केवल ईश्वर ही रहता है तो उसको हम ध्यान कहते हैं और वही ध्यान आगे चलकर समाधि में परिणत हो जाता है सूत्र है तदेव अर्थमात्र निर्भाष स्वरूप समाधि वही ध्यान जब ध्यान के स्वरूप से रहित हो जाता है उसको समाधि कहते हैं इसको इस रूप में समझिए जब हम ध्यान करते हैं जिस चीज का ध्यान करते हैं वो भी हमारे मन में रहता है मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी रहता है और ध्यान की जो प्रक्रिया है चिंतन है ये भी रहता है ये तीनों जब रहते हैं तब तो हम ध्यान कहते हैं और जब ये तीनों से दो हट जाते हैं मैं कर रहा हूं और ध्यान करने की जो प्रक्रिया है ये हट जाता है। केवल जिस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं वही पदार्थ रहता है और कुछ नहीं रहता है तब तो वही ध्यान समाधि कहलाता है मैं कर रहा हूं ये भी भूल गए और ध्यान में जो चिंतन की प्रक्रिया रहती है सोचना विचार करना ये हट जाता है उसका प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसको समानी कहते हैं मान लीजिए आपको कह दिया गया कि पाकशाला में एक स्थान पर सत्यार्थ प्रकाश लाल रंग का रखा हुआ आप जाकर ढूंढ रहे हैं ये ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो होता है ध्यान और आपके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ गया मिल गया तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है केवल सत्यार्थ प्रकाश के अंदर तन्मय हो गए तो वो हो जाएगा समाधि किस तो ढूंढने का नाम ध्यान है और प्राप्ति का नाम समाधि है चाहे वो ईश्वर के बारे में लगाइए अथवा किसी वस्तु के बारे में लगाइए अन्य भौतिक पदार्थों का भी हम ध्यान में समाधि में प्रत्यक्ष कर सकते हैं और ईश्वर का तो प्रत्यक्ष होता ही है तो ये ध्या, धारणा ध्यान समाधि ये तीन जो है योग के अंतरंग साधन है इन तीनों को जब हम इकट्ठा करते हैं उसको योग दर्शन में संयम नाम दिया है एक तो संयम होता है रोक कर रखना ये संयम नहीं है धारणा ध्यान समाधि तीनों जब एक विषय में होते हैं, उसको संयम कहा है और ये संयम जैसे जैसे करते हैं योगी को बहुत सारे पदार्थों का साक्षात्कार होता है बहुत सारी सिद्धियां मिलती है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार किए फल तो बता दिया धारणा ध्यान समाधि का फल क्या है ये तीनों जब एकत्र होते हैं, किस किस स्थिति में संयम करने से क्या क्या लाभ होता है जैसे हम अपने संस्कारों के ऊपर धारणा लगाए संस्कारों का ध्यान किए और संस्कारों में ही समाधि लगाए तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा योग दर्शन में लिखा है योगी व्यक्ति ऐसे साक्षात्कार कर सकते है ऐसे बहुत सारे विषय लिखे हैं बहुत सारी सिद्धियां लिखी है धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है वो बौद्धिक सिद्धियां भी होती है मानसिक स्तर पर भी सिद्धियां होती है और शारीरिक स्तर पर भी अनेक सिद्धियों को योगी प्राप्त करता है और इन सिद्धियों से भी जब वैरागी हो जाता है तब व्यक्ति को ईश्वर साक्षात्कार होता है असंप्रजात समाधि लगती है और धीरे धीरे असंप्रजात समाधि के द्वारा ईश्वर के सनिधि में जीवात्मा अपने क्लेशों को नष्ट करता है क्लेश नष्ट करते करते जब सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं एक भी क्लेश बचा नहीं है तब वो जीवन मुक्त हो जाता है और वही जीवन मुक्त व्यक्ति मरने के बाद पूर्ण रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है इसको योग दर्शन में बताया गया है तो योग दर्शन का तो सामान्य रूप से मैंने आपको परिचय करा दिया और इसका विशेष अध्ययन आप अलग से करेंगे कक्षाए लगती है और पूज्य आचार्य जी के रिकॉर्डिंग में है आप उनको सुन सकते हैं सामान्य परिचय भूमिका के रूप में हो जाने के बाद जब विशेष अध्ययन करते हैं लाभ होता है आप सभी ने योग दर्शन का परिचय प्राप्त किया है और इसको जीवन में आचरण में लाए इन अष्टांग योग से ही हम मनुष्य जीवन का चरम प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं हम भी उस मार्ग में पथिके और आप भी सब उस मार्ग में चले ऐसी हमारी शुभकामना है इतना कहकर वाणी को विराम देता हूं एक बार ओम का उच्चारण करेंगे तीन बार शांति का पाठ करेंगे ओ सबको स्वागत